महाभारत सभापर्व चतुचत्याय भीष्म की बातों से चिढ़े हुए शिषपाल का उन्हें फटकारना तथा भीष्म का श्रीकृष्ण से युद्ध करने के लिए समस्त राजाओं को चुनौती देना भीष्म नैसा नौ न मे स जगद्धर तो कृष्ण सेवा निश्चय जी कहते हैं भीमसेन या चेतराज शिष्यपाल की बुद्धि नहीं है जिसके द्वारा वह युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले तुम जैसे महावीर को ललकार रहा है अवश्य ही संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ही यह निश्चित विधान है को भीम सेनाद्यक्ष पार्थिव ते तुम काल, कुल काल ने ही इसके मन और बुद्धि को ग्रस लिया है। अन्यथा इस भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो मुझ पर इस तरह आक्षेप कर सके जैसे यह कुल कलंक शुष्पाल कर रहा है ऐस्य महाबाहू तेजोस्य हरे ध्रम तमेवन इक्षुत तथा विभू यह महाबाहू चेदिराज निश्चय ही भगवान श्रीकृष्ण के तेज का अंश है ये सर्वव्यापी भगवान अपने उस अंश को पुनः समेत लेना चाहते हैं ये नही सकुर सादूल सा्दूल इव चे दिराट गर्जत्यतीव दुर्बुद्धि सर्वान चिंतय कुर सिंह भीम यही कारण है कि यह दुर्बुद्धि शिष्यपाल हम सबको कुछ न समझकर आज सिंह के समान गरद रहा है वै सम्पाय चतो न अमृत चेद्यस्त वचनं तराम वाच चैनम संक्रुद्ध पुनर्भीष्म मथोत्तरम वै वे जी कहते हैं जन्मेजय जय की यह बात शिष्यपाल न सह सका वह पुनः अत्यंत क्रोध में भरकर भीष्म को उनकी बातों का उत्तर देते हुए बोला, त्रिभाव के संस्थव भक्ता सततोत्थित शिष्यपाल ने कहा भीषम तुम सदा भाट की तरह खड़े होकर जिसकी स्तुति गाया करते हो उस कृष्ण का जो प्रभाव है वह हमारे शत्रुओं के पास ही रहे बनो भीष्म सिराग्य स्व एवं भित्वाचनाजनम भीष्मदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति में ही लगता है तो इस जनार्दन को छोड़कर इन राजाओं की ही स्तुति करो दरदम तो इकम इम पार्थिव सत्यम जायमा ने ने अभवदारिता ये दरद देश के राजा हैं इनके स्तुति करो ये भूमिपालों में श्रेष्ठ बाल्क बैठे हैं इनके गुण गाओ इन्होंने जन्म लेते ही अपने शरीर के भार से इस पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया था बंगांग स्तोही महाचाप ये जो बंग और अंग दोनों देशों के राजा हैं इनके समान बल पराक्रम से संपन्न हैं तथा महान धनुष की प्रत्यंता खींचने वाले हैं इन वीरवर कर्ण की कृति का गान करो में कुंडले दिव्य सहजे देव निर्मित कवचम च महाबाहो बालार्क आर्क सहज महाबाहो इन कर्ण के ये दोनों दिव्य कुंडल जन्म के साथ ही प्रकट हुए हैं किसी देवता ने ही इन कुंडलों का निर्माण किया है कुंडलों के साथ साथ इनके शरीर पर यह दिव्य कवच भी जन्म से ही पैदा हुआ है जो प्रातः काल के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है वासव प्रतिमो ये न जरासंधोत दुर्जय विजित बाहु युद्धे न देह भेदम चलम भित इन्होंने इंद्र के तुल्य पराक्रमी तथा अत्यंत दुर्जय जरासंध को बाहु युद्ध के द्वारा केवल परास्त ही नहीं किया उनके शरीर को चीर भी डाला उन भीम से इनकी स्तुति करो द्रोणम द्रोड़ी साहारथ स्तुत्याज सतम द्रोणाचार्य और अश्वस्थामा दोनों पिता पुत्र महारथी हैं तथा तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं अति विस्तुत्य भी है भीष्म तुम उन दोनों की अच्छी तरह स्तुति करो तरो यीषम संक्र चरा चरा इन दोनों पिता पुत्र, पुत्रों में से यदि एक भी अत्यंत क्रोध में भर जाए तो चराचर चर प्राणियों सहित इस सारी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है ऐसा मेरा विश्वास है द्रोण से ही समम युद्धे न पश्यापम न न मुझे तो कोई भी ऐसा राजा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में द्रोण अथवा अस्वस्था की बराबरी कर सके तो भी तुम इन दोनों की स्तुति करना नहीं चाहते पृथिव्या सागराम जो वे प्रति समो दुर्योधन तम राजेन्द्रम अतिक्रम्य महाभुज जयद्रथम ततास्त्रिक्रम दुम पुरुषाचार्य लोके प्रथिता अतिम्य महावीर्य किति के शव इस समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर जो अद्वितीय अनुपम वीर है उन राजाधिराज महाबाहु दुर्योधन को अस्त्र विद्या में निपुण और सुदृढ़ पराक्रमी राजा जयद्रथ को और विश्वविख्यात विक्रमशाली महाबली किम पुरुषाचार्य द्रुम को छोड़कर तुम कृष्ण की प्रशंसा क्यों करते हो वृद्धम चारचार्य तथा सारद्वतम कृपम अतिक्रम किम प्रशंसत के शव शरद्वान मुनि के पुत्र महापराक्रमी कृप भरतवंश के वृद्ध आचार्य है इनका उल्लंघन करके तुम कृष्ण का गुण क्यों गाते हो धनुर्धरा प्रवुरुक्णम पुरुषोत्तम अतिक्रम केशवम के धनुर्धरो में श्रेष्ठ पुरुष रत्न महाबली रुक्मी की अवहेलना करके तुम केशव की प्रशंसा के गीत क्यों गाते हो भीष्म महावर्यम दंतवक्रम च भगदत्त च जयत्स विराट द्रुपदौ चोभ शकुनी च बृहद्दल बिंदबूं बिंदा, अवंत्यौ पांड्यम श्वेतमतोत्तरम शखम च सो महागमृषस च विक्रा काम च महारथं क्रम अतिक्रम्य महावर्य किम प्रशंसि केश महापराक्रमीभीष्मूमिपालक्रभगद्तूपकेतु के दैत्न मगधराज सहदेव विराट द्रुपद शकुनी दृहद्बल अवंति के राजकुमार विंद अणुंद पांडनरे श्वेत उत्तर महाभाग शंख अभिमाशन पराक्रमी एक महारथी एवं महाबली की करके की करके कृष्ण प्रशंसा क्यों कर रहे हो? यदि सर्वदा तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्थिति करने में ही लगता है तो इन आदि श्रेष्ठ राजाओं की स्थिति क्यों नहीं करते किम पुरा मैया कथयता नूनम न धर्मवादीनाष्म तुमने पहले बड़े बड़े धर्मोपदेशकों के मुख से यदि यह धर्मसंगत बात जिसे मैं अभी बताऊंगा नहीं सुनी तो मैं क्या कर सकता हूँ आत्मनिंदा आत्मपूजा च परनिंदा पर अनाचारी वृत्तमेतुर्विधम भीष्म अपनी निंदा अपनी प्रशंसा दूसरे की निंदा और दूसरे की स्तुति ये चार प्रकार के कार्य पहले के श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए हैं यदा भक्तितः केशवं केशव तथ्य भीष्मिदे भी जो स्थिति के सर्वथा अयोग्य है उसी केशव की के तुम मोह व सदा भक्तिभाव से जो स्थिति करते रहते हो उसका कोई अनुमोदन नहीं करता। दुरात्मे समा से सर्व जगत केवल काम दुरात्मा कृष्ण तो राजा कंस का सेवक है उनकी गवों का चरवाहा रहा है तुम केवल स्वार्थवत इसमें सारे जगत का समावेश कर रहे हो अथ चयते बुद्धि प्रकृति भारत मकितम पूर्व भूलिंग शकुनिर्यथा भारत तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही है मैं यह बात पहले ही बता चुका हूँ कि तुम भूलिंग पक्षी के समान कहते कुछ और करते कुछ हो भोलिंग शकुन नाम पार्श्वे हिमवतः परेम भीषम तत् सदावाच स्रोजन तेथ विगर्ता भीषम हिमालय के दूसरे भाग में भोलिंग नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया रहती है उसके मुख से सदा ऐसी बात सुनाई पड़ती है जो उसके कार्य के विपरीत भाव की सूचक होने के कारण अत्यंत निंदनीय जान पड़ती है माँ साहस मितिदम सा सतत चात्मना वह चरंती नवबुद्यते वह चिड़िया सदा यही बोला करती है माँ अर्थात साहस का काम न करो परंतु वह स्वयं ही भारी साहस का काम करती हुई भी यह नहीं समझ पाती मुखा दंता दत्त अल्प चेतना भीष्म वह मूर्ख चिड़िया मांस खाते हुए सिंह के दांतों में लगे हुए मांस के टुकड़े को अपने चोट से चूगती रहती है जीवत्य धर्मिष्ठ सदाच प्रभास निसंदेह सिंह की इच्छा से ही वह अब तक जी रही है पापी भीष्म इसी प्रकार तुम भी सदा बढ़ चढ़कर बातें करते हो इक्षताम भूमिपाला राम भीष्मीवस्थ संशयम लोकविदिष्ट कर्माहिना दुषि भवता संदेह तुम्हारा जीवन इन राजाओं की इच्छा से ही बचा हुआ है क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा ऐसा नहीं है जिसके कर्म संपूर्ण जगत से द्वेष करने वाले हो वै दिपते सम्पावाच तत चेत पते श्रुआक चेतराज वैश्वपायन जी कहते हैं जन्मेजय जय का यह कटु वचन सुनकर भीष्मी ने शुषपाल के सुनते हुए यह बात कही इक्षताम कलनामाहम दिवामेश महेता सोहम नगण यामता तृणेना पी न अहो शिष्यपाल की कथनानुसार मैं इन राजाओं की इच्छा पर जी रहा हूँ परंतु मैं तो इन समस्त भूपालों को तिनके के बराबर भी नहीं समझता एव मुक्ते तो भीष्मे नतः संचुक्रृपा केचिज्जे त्र कैचि के भीष्मि भीषम के ऐसा कहने पर बहुत से राजा कुपित हो उठे कुल कुछ लोगों को हर्ष हुआ तथा कुछ भीष्म जी के निंदा करने लगे के चित्र हे स्वाह श्रुवा भीष्म तपो वलिप्तो वृद्ध से नाजम भीष्म कुछ महाधनुर्धन भीषम की वह बात सुनकर कहने लगे यह बूढ़ा पापी और घमंडी है अतः क्षमा के योग्य नहीं है अन्यताम दुर्मृत भीष्म पशु सावी समेत समय दह्यताम वा कटाग नि राजाओं क्रोध में भरे हुए हम सब लोग मिलकर इस खोटी बुद्धि वाले भीष्म को पशु की भांति गला दबाकर मार डाले अथवा घास पूज की आग में इसे जीते जी जला दे एते एते तुरपितामह उवाच वाचमतिमान भीस्म तादेव वसुधा दिपान उन राजाओं की ये बातें सुनकर कुरुकुल के पितामह बुद्धिमान भीस्म जी फिर उन्हीं नरेशों से बोले उक्त से उक्त नेहाम अहम त मुपलक्ष यू वक्षा तत्सन वसुधाधिपाह राजाओं यदि मैं सबकी बात का अलग अलग उत्तर दूँ तो यहाँ उसकी समाप्ति होती नहीं दिखाई देती अतः मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सब ध्यान देकर सुनो पशुवघातनम वे दहनम व क्रियता पदम तुम लोगों में साहस या शक्ति हो तो पशु की भांति मेरी हत्या कर दो अथवा घास फूस की आग में मुझे जला दो मैंने तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना यह पूरा पैर रख दिया ए सती गोविंद पूज तोषमा विरच्युत ये बुद्धिर्मर आज सव कृष्ण माभता मध्य युद्धे चक्र गाधरम यादव से वेवस्थाति हमने जिनकी पूजा की है अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले वे भगवान गोविंद तुम लोगों के सामने मौजूद हैं तुम लोगों में से जिसके बुद्धि मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उतावली हो रही हो वह इन्हें यदुकुल तिलक चक्र गदाधर कृष्ण को आज युद्ध के लिए ललकारे और इनके हाथों मारा जाकर इन्हीं भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो जाए इत सभा सभापर्वणे शिषपाल वध पर्वणे भीष्म चतुचत्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिषपाल वध पर्व में भीषम वाक्य विषयक चौवालिसवा अध्याय पूरा हुआ